श्री रामकृष्ण राम। भक्त मालिका रामचंद्र दत्त यह देखकर कि रामकृष्ण करते हुए भक्तों की उन्मत्तता से पड़ोसियों के मन में नाराजगी पैदा होती है राम बाबू ने एक दिन ठाकुर से कहा कि निर्जन में एक साधना का स्थान बनाना आवश्यक है उस शुभ संकल्प का अनुमोदन करते हुए ठाकुर बोले बगीचा ऐसी जगह खरीदना जहाँ सौ खून होने पर भी किसी को खबर न हो तदुपरांत 1883 सौ के मध्य में गाची में एक उद्यान भवन खरीदा गया वर्तमान श्री रामकृष्ण योग उद्यान का यही सूत्रपात था वह प्रांत उस समय सघन जंगल से परिपूर्ण था रास्ता भी कीचड़ से भरा रहता था उद्यान की खरीद हो जाने के बाद ठाकुर उसे देखने आए इस उपलक्ष्य में अब जहां समाज मंदिर स्थित है वहां तुलसी कानन बनाया गया था ठाकुर ने उसके एक पौधे के नीच प्रणाम किया कलकत्ते से लाई हुई फल मिठाई आदि पाकर तालाब का जल पिया एक स्थान पर बैठकर बैठ की तथा एक जगह पंचवटी लगाने का आदेश दिया उस आदेश का पालन हुआ इसके अतिरिक्त इस बोध से कि श्री राम कृष्ण के स्पर्श से वहां की प्रत्येक वस्तु पवित्र हो चुकी है रामचंद्र ने उस उद्यान के आम्र वृक्ष का नाम राम कृष्ण भोग रखा तालाब का नाम राम कृष्ण कुंड रखा तथा जहां पर वे बैठे थे उस स्थान को घेरकर सुरक्षित कर लिया जिस तुलसी के पौधे के नीचे ठाकुर ने प्रणाम किया था वही पर आगे चलकर उनकी पावन अस्थियों को स्थापित किया गया तथा उस पर मंदिर का निर्माण हुआ रामचंद्र द्वारा प्रतिष्ठित पंचवटी का स्थान अब भी संरक्षित है वस्तुता श्री रामकृष्ण के चरण स्पर्श तथा रामचंद्र की भक्ति के सम्मिलन से ठाकुरगाछी का योगोद्यान आज रामकृष्ण संघ का महातीर्थ बन गया है श्री रामकृष्ण का सत्संग पाने के फलस्वरूप रामचंद्र केवल अतुल भक्ति के ही अधिकारी नहीं हुए थे तो तब से निष्प्रियता उनका स्वभाव हो गया था रासायनिक परीक्षक के रूप में एक बार एक व्यापारी की मिट्टी के तेल की परीक्षा करने पर उन्होंने पाया कि वह शुद्ध नहीं है व्यापारी ने सोचा कि यह बात प्रकट हो जाने से उसका लाखों का नुकसान होगा तथा तो उसने कई हजार की खुश देकर अपना काम बना लेना चाह परंतु रामचंद्र ने उसे घृणापूर्वक ठुकरा दिया एक बार रामचंद्र के ऊपर के एक कर्मचारी का स्थान खाली होने पर अनेक लोगों ने उसके लिए आवेदन किया वे निर्विकार रहे यह बात जब ऑफिस के के बड़े साहब कानों में पहुंची तो उन्होंने रामचंद्र को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझकर उन्हें आवेदन करने के लिए कहा उस समय राम बाबू ने वैसा तो किया पर साथ ही यह भी सोचने लगे कि इधर तो मैंने श्री रामकृष्ण के उपदेशों पर आधारित विवेक वैराग्य विषय पर व्याख्यान देने का विज्ञापन दिया है और फिर मैं ही धन के लोभ में दूसरे के मुख का अन्न छीन लूं फिर उन्होंने प्रार्थना पत्र को वापस लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले इस प्रकार के प्रलोभन भिन्न भिन भिन्न रूपों में छिपकर उनके सम्मुख बार बार उपस्थित होते रहते थे परंतु उसका मखोटा हटाकर उसके यथार्थ स्वरूप को पहचानते उन्हें अधिक समय नहीं लगता था एक बार एक व्यापारी ने जानकर कि योगोद्यान की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है काफी धन देकर मंदिर आदि बनवा देने का प्रस्ताव रखा परंतु रामचंद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे समझ गए थे कि इस कार्य के बदले में वह व्यापारी अपने घी आदि माल के बारे में उनसे अच्छा प्रमाण पत्र पाने की उम्मीद रखता है पारिवारिक जीवन में भी उनका वह वैराग्य स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ करता था अपनी एक स्नेह पात्री कन्या का अग्निदाह से प्राणांत हो जाने पर भी वे शांत ही रहे यह देखकर एक व्यक्ति ने जब विस्मित होकर उनसे इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कन्या को प्रभु ने ही दिया था और अब उन्होंने ही ले लिया इसमें दुख करने का मुझे क्या अधिकार है उनके पर्याप्त धनोपार्जन करने पर भी परिवार के लिए कुछ विशेष संचित नहीं हो रहा था इस पर एक मित्र ने जब उनसे कहा उन्होंने उत्तर दिया मैंने तो एक दिन भी नहीं सोचा कि मैं अपनी पत्नी को भोजन दे रहा हूं प्रभु ही मुझे और मेरी पत्नी को भोजन दे रहे हैं मेरे मर जाने पर भी वे ही उसे भोजन देंगे ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात उनके पावन चिता भस्म को भूमि में स्थापित करके उसके ऊपर स्मृति मंदिर बनवाने के लिए और कोई उपयुक्त स्थान न होने के कारण रामचंद्र ने आग्रह किया यह कार्य काकुड़गाछी के उद्यान में ही किया जाए इस पर श्री रामकृष्ण के भक्तों के सहमत होने पर सात दिन बाद जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तों ने एक शोभा यात्रा निकाली और चिता भस्म के कलश को उद्यान भवन में ले जाकर वहां भूमि के नीचे स्थापित किया उस समय से पांच छह महीने तक नित्य गोपाल ने ही नित्य पूजा आदि की रामचंद्र उसका सारा खर्च चलाते रहे बाद में नित्य गोपाल के बीमार पड़ जाने पर सेवा पूजा के लिए वेतन पर एक ब्राह्मण की नियुक्ति कर ली गई पहले रामबाब प्रतिदिन वहां जाकर लौट आते थे केवल छुट्टी का पूरा दिन वहीं बिताते थे परंतु एक दिन जब अचानक पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रभु के लिए लाई हुई मिठाइयों पर चीटी चढ़ी हुई है तो सेवापराध के भय से उसी दिन से वे काकुड़ गाछी में रहते हुए स्वयं ही पूजा आरती भोग निवेदन आदि अधिकांश कार्य करने लगे उनके योगोद्यान में निवास के संवाद से आकृष्ट होकर कुछ धर्मप्राण युवक वहां आकर ठाकुर सेवा में उनकी सहायता करने लगे तथा उनसे तत्वोपदेश सुनने लगे उनमें से किसी किसी ने गृह त्याग करने का निश्चय करके योगोद्यान में ही रहना प्रारंभ किया इन युवकों के अतिरिक्त और भी अनेक धर्म जिज्ञासु छुट्टियों के दिन रामचंद्र के पास आया करते थे युवकों को प्रति सप्ताह रविवार के दिन कलकत्ते की सड़कों पर रामकृष्ण नाम कीर्तन करने के लिए भेजा जाता था धीरे धीरे राम बाबू के प्रचार उपक्रम ने एक नया ही रूप धारण किया। चैत्र में गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने स्टार थिएटर में रामकृष्ण परमहंस अवतार है या नहीं इस विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया व्याख्यान के पहले कई भक्तों ने इस प्रकार के खुले आम भाषण पर आपत्ति व्यक्त की थी परंतु राम बाबू अपने संकल्प पर रहे। इतना ही नहीं उस दिन का व्याख्यान सफल होने के बाद, उन्होंने स्टार थिएटी थिएटर और मिनर्वा थिएटर में श्री रामकृष्ण उपदेशों पर आधारित कुल अठारह व्याख्यान दिए समस्त संसार में श्री रामकृष्ण का प्रचार करने की आकांक्षा अदम्य होने पर भी रामचंद्र का स्वास्थ्य धीरे धीरे भग्न होता जा रहा था धारावाहिक से ही वे से पीड़ित थे नहीं हो जाते कर्तव्य पालन में पीछे नहीं हटते थे इस प्रकार पीठ में फोड़ा आम, आमा तिसार आदि रोगों से पीड़ित होकर भी वे दफ्तर का काम तथा रामकृष्ण प्रचार समान रूप से चलाते रहे व्याधिक्रमश कठिन होती गई इन्हों दिनों एक बार जांघ में तीव्र पीड़ा होने के कारण उन्होंने बहुत सी रातें बिना सोए ही बिताई एक बार तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि बहुतों ने उनके जीवन की आशा ही त्याग दी थी यद्यपि बाद में वे बिस्तर छोड़कर उठे पर समझ गए कि शरीर अब निस्सार हो चुका है तथापि केवल मानसिक बल पर ही वे यथारीति अपना आरब्ध कार्य किए जाने लगे पर चिकित्सकों ने उन्हें मासिक व्याख्यान की अनुमति नहीं दी इसलिए अब तत्व मंजरी ही जनसाधारण में प्रचार का एकमात्र साधन रह गई पर हाँ छुट्टियों के दिन योगोद्यान में भक्त मंडली के बीच उनकी धर्म चर्चा यथावत चलती रही वैसे मित्रों के विशेष अनुरोध पर चिकित्सा के निमित्त बीच बीच में वे अपने घर जाकर निवास करते थे तथापि योगोद्यान ही उनका स्थायी निवास स्थान था